श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्र बलराम के अहिंसा धर्म संबंधी मत परिवर्तन में संशय बाह्य पूजा की तरह अहिंसा धर्म पालन के बारे में बलराम का मत कुछ दिनों के अन्तर परिवर्तित हो गया था इससे पहले अन्य अवसर की बात छोड़ उपासना के समय मच्छर आदि के काटने से चित्त विक्षिप्त होने पर भी वे उसे मारते या भगाते नहीं थे वे समझते थे इसमें धर्म हानि होगी एक दिन उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अनेक भावों से विक्षिप्त चित्त को श्री भगवान में समाहित करना ही धर्म है मच्छर आदि कीड़े मकोड़ों की जीवन रक्षा में उसे सदा नियुक्त रखना नहीं अतः दो चार मच्छर मारकर भी यदि कुछ समय के लिए चित्त को भगवान में स्थिर रखा जा सके तो उसमें अधर्म न होकर लाभ ही होगा वे कहते थे अहिंसा धर्म के पालने में मन का आज तक जो इतना अधिक आग्रह था उसके समक्ष ऐसी विपरीत धारणा के उदय होने पर भी मन का संशय नहीं मिटा अतः श्री रामकृष्ण देव से पूछने के लिए मैं दक्षिणेश्वर चला जाते समय मैं सोचने लगा दूसरों की तरह उन्हें भी किसी दिन मच्छर मारते देखा है या नहीं याद नहीं आई स्मृति के प्रकाश से जहाँ तक दिखाई पड़ा वे मुझसे भी अधिक अहिंसा व्रत परायण प्रतीत हुए स्मरण आया हरी घास पर से किसी को चलते देखकर, अपनी छाती पर आघात का अनुभव कर वे यंत्रणा से एक बार अधीर हो पड़े थे तृणों में जीवनी शक्ति और चैतन्य उनके नेत्रों में सुस्पष्ट और पवित्र भाव से प्रतिभाषित हुई थे मन में विचार आया कि उनसे पूछने का प्रयोजन नहीं है मेरा मन ही मुझे ठग रहा है और इसी कारण इस प्रकार की चिंता का उदय कर रहा है फिर भी उनके दर्शन तो कर आऊं, मन पवित्र हो जाएगा दक्षिणेश्वर पहुंचा ठाकुर के कमरे के दरवाजे पर मैं उपस्थित हो गया परंतु कमरे में प्रविष्ट होने के पहले ही उन्हें जो काम करते देखा उससे मैं स्तंभित हो गया देखा वे अपने तकिए से खटमल बीन कर मार रहे हैं पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा तकिए में बहुत खटमल हो गए हैं दिन रात काट कर चित्त में विक्षेप और निद्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं इस कारण मार डाल रहा हूँ बस पूछने को और कुछ नहीं रह गया ठाकुर की बात और काम से मन का संदेह मिट गया परंतु स्तंभित होकर सोचने लगा कि पिछले दो तीन वर्षों से इनके पास जब तब आता जाता हूं दिन में आकर रात को लौटा संध्या समय आकर अर्धरात्रि के बाद विदा ली प्रति सप्ताह तीन चार बार इसी प्रकार यहां आया किंतु एक दिन भी इन्हें ऐसा कार्य करते नहीं देखा आज ऐसा कैसे हुआ तब अपने अंतर में ही समाधान उत्पन्न हुआ और मैं समझ गया कि इससे पूर्व इन्हें ऐसा करते देख मेरा भाव नष्ट होकर इन पर अश्रद्धा हो जाती परम करुणा में ठाकुर ने इसलिए इस प्रकार का का अनुष्ठान मेरे सामने पहले कभी नहीं किया। देव का भक्त भक्त, संघ और बालक पूर्व इसलिएिदृष्ट भक्तों के अतिरिक्त और भी अनेक स्त्री पुरुष उस समय श्री रामकृष्ण देव का दर्शन लाभ कर शांति पाने के लिए दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे उन्हें भी उन्होंने स्नेह पूर्वक उपदेश देकर और किसी को दिव्याभ से स्पर्श करके कितार्थ किया था इस प्रकार जितने ही दिन बीतते थे इनका आश्रय प्राप्त कर एक बृहत भक्त संघ अपने आप गठित होने लगा था इनमें बालकों तथा अविवाहित को के धर्म जीवन गठन के प्रति वे अधिक ध्यान देते थे इसके कारण का निर्देश करते हुए उन्होंने अधिक अनेक बार कहा था सोलहों आने मन दिए बिना ईश्वर का पूर्ण दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो सकता बालकों का समूचा मन उन्हीं के पास है पत्नी पुत्र धन संपत्ति यश मान आदि सांसारिक विषयों में फैला नहीं है अभी से चेष्टा करने पर ये सोलहों आने मन ईश्वर में सौंप कर उनका दर्शन लाभ करके हितार्थ हो सकेंगे इसीलिए इन्हें धर्म पथ परिचालित करने में मेरा इतना अधिक आग्रह है अवसर पाते ही श्री राम कृष्ण देव इनमें से एक हर एक को एकांत में ले जाकर योग ध्यान आदि धर्म के उच्च अंगों तथा विवाह न करके अखंड ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते थे अधिकारी निर्वाचन करके इनके लिए भी भिन्न भिन्न उपास का निर्देश कर देते थे और इस विषय का भी उपदेश देने देते थे कि शांत दास्य आदि भावों का संबंध अपने इष्ट देवता के साथ जोड़ने से वे उन्नति के मार्ग में सुगमता से अग्रसर हो सकेंगे